Guru <laughs> Ramana. गोविन्द हरी मुरारी हे गोविन्द हरी मुरारी हे कृष्ण ओविन्दारे मुरारे जय होविन्द हरी सत्य ओ हृदयवरुज्यतेत्र कृतिवे शोभिशु विशत्सना गुरुर्ब्रहुर्श्वर्देव गुर्दात् ब्रह्म तस्म श्री गुर नम अज्ञान ज्ञांद चक्षुन्मेलना तस्वीर ओरा वैष्णु रे जागरा ओम आम इकेतो नमः श्री सदगुरु श्रीसद्गुबुद नम विश्यम नगरी तुल्यं पश्यत्मे माया बहिर्वोध यथा निद्रया युते प्रबोधसम स्वात्मा दस्मी श्री गुमरदाजा मुंती यूरय तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो विन यो मृषा धाना स्वेन सदा निरस्तुवक सत्यी ओम नम श्रीपरमसा स्वादितिन्मकरजनमसा श्रीरामचंद्रा वागी वदने लक्ष्मी से वक्षसी यस्ते हृदय संवृत्त नृसिहम भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षणाख्यम पर धाम जगद्धा नमाम तत् श्रीमद भागवत के मंगलाचरण में यदि वक्ता कहना चाहते तो विश्व परम धीमही शंभुम परम धीमही तेबी परम धीमहि भानुम परम धीमही धीम परम धीमही रामम परम धीमही कृष्णम परम धीमही ऐसा कोई भी नाम ले सकते थे परंतु इसी से आप श्रीमद् भागवत की महिमा की ओर आकृष्ट हो सकते हैं किसमें किसी एक देवी देवता का नाम लेकर सत्यम परम धीमहि हम जो परम सत्य है उसका ध्यान करते हैं आकृति चाहे कोई भी हो सकल सूरत चाहे कुछ भी हो पोशाक चाहे कोई भी पहनी हो नाट्य चाहे कुछ भी हो ये सब सत्य के ही रूप है तो हम उस सत्य का ध्यान करते हैं वो सत्य भी कैसा है जो आत्मा से अभिन्न है पुरुषान न परम किंचित साठा सा परागति परम धीमही प्रत्यग भेदे न धीम ही है जो सबसे परे आत्मा है वही सत्य है और सत्य ही आत्मा है उसका हम ध्यान माने सात्य न शिष्या वयम ध्याए महा हम उसका ध्यान करते हैं कुछ हाँ। इधर भी बैठ सकते हैं और यदि सत्य पृथक आत्मा नाम की कोई चीज हो तो असत होगी क्षणिक हो, हो। इसलिए अधिष्ठान सत्ता की सत्यता और प्रत्यक्ष चैतन्य की चिद रूपता दोनों को एक करके साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में चिंतन किया गया है सारे श्रीमद भागवत में यही दृष्टि रखी गई है उसमें कोई विशेष नाम कोई विशेष रूप अभीष्ट नहीं है जिसने नाम रूप की सृष्टि करके अधिष्ठान रूप से सब नाम रूपों में स्थित है नाम रूप जिसमें कल्पित है नाम रूप का आदि अंत जिसमें है प्रतीति मात्र होने से नाम रूप की जिसमें सत्ता ही नहीं है क्योंकि चेतन जब उपादान कारण होगा तो वो परिणाम नहीं हो सकता हमेशा विभरती ही हो सकता है क्योंकि चेतन में यदि परिणाम होगा तो उसका साक्षी कौन होगा तो चेतन तो साक्षी के रूप में रहता है अतः वो परिणामी नहीं है और जब वही उपादान है नारायण तो वो परिणामी नहीं बिभरती होगा और यदि जब वही अधिष्ठान है सत है तो वो क्षणिक बौद्धों के क्षणिक विज्ञान के समान नहीं होगा इन सब बातों को ध्यान में रख करके सत्यम परम धीमे ही इसका मंगलाचरण में प्रयोग किया गया है धीरे धीरे रोज हम थोड़ा थोड़ा मंगलाचरण के संबंध में सुनाते जाएंगे। अब हमारा कथा प्रसंग कहा पहुंच गया है कि परीक्षित के जो पूर्वज हैं वो स्त्रियां भी माने माता उत्तरा और सुभद्रा द्रौपदी कुंती ये सब भगवान की परम भक्त हैं। और इधर बताया अभिमन्यु तो भगवान के भांजे और क्या नाम है भगवान के जो मित्र हैं अर्जुन उनके पुत्र और बहन के सुभद्रा के पुत्र थे ही अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी वो भी परम भक्त थी भीष्म पितामह की मुक्ति का वर्णन किया धत की मुक्ति का वर्णन किया बिदुर की मुक्ति का वर्णन किया इसका अभिप्राय है कि श्रीमद् भागवत में जो कैवल्य मुक्ति सोंत श्वास उपारमत न तत् प्राणाउत्क्रामंती ऐसी मुक्ति का मुख्य रूप से वर्णन है अदृत राष्ट्र की मुक्ति और बिदुर की मुक्ति के पश्चात पांडवों की मुक्ति का प्रसंग देते हैं कहना तो यही है कि राजा परीक्षित ऐसे वंश में पैदा हुए हैं कि उनके पूर्वज भी सब के सब भक्त थे और मुक्त होते गए तो राजा परीक्षित भी भक्त हैं और उन्हें भागवत सुनने को मिले और वे मुक्त हों इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं है तो प्रसंग ये था कि भगवान तो युधिष्ठिर को स्थापित करके धर्म राज्य की स्थापना करके द्वारका चले गए अब यहां युधिष्ठिर राज्य करने लगे उनके राज्य में सब सुखी थे इसी बीच में अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए बंधु दिदृक अपने भाई बंधुओं से मिलने के लिए अर्जुन द्वारका गए थे परंतु कई महीने बीत गए, वे लौट के नहीं आए इधर युधिष्ठिर को चिंता होने लगी युधिष्ठिर को चिंता इस बात की नहीं थी कि अर्जुन नहीं आए क्योंकि जिसका जिससे प्रेम होता है वो चिंता करता है तो उसी की करता है रोता है तो उसके लिए और हंसता है तो उसके लिए प्रेम होवे किसी दूसरे से और रोए हसे किसी दूसरे के लिए ये बात प्रेम के राज्य में प्रेम के शास्त्र में नहीं मानी जाती है जिससे प्रेम है उसको छोड़कर न दूसरे के लिए हंसना है न दूसरे के लिए रोना है और सब तो उपचार मात्र है तो युधिष्ठिर का प्रेम था भगवान श्रीकृष्ण से उनके परम प्रेमास्पद भगवान श्रीकृष्ण तो अर्जुन जब बहुत दिनों तक नहीं आए और श्रीकृष्ण का समाचार नहीं मिला तो श्री कृष्ण का समाचार न मिलने के कारण युद्धिष्ठिर को चिंता हुई अब वे भीमसेन को बुलाकर बताने लगे कि आकाश में और अंतरि, अंतरिक्ष में धरती में और अपने शरीर में क्या क्या अपशकुन हो रहे हैं क्या क्या ऐसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं जिनसे मालूम होता है कोई बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया है उनके मन में यही आया कि हमको तो शंका होती है कि कहीं हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण ये धराधाम छोड़कर चले तो नहीं गए इस प्रकार वो चिंता में मग्न थे कि अर्जुन द्वारका से आ गए और जब अर्जुन द्वारका से आए तो उनके चेहरे पर तो हवाइयां उड़ रही थीं बिल्कुल उदास थे बिल्कुल निराश थे उत्साहहीन थे आंखों से आंसू की धारा गिर रही थी और युधिष्ठिर तो देख करके व्याकुल हो गए क्या हुआ अर्जुन तो युधिष्ठिर के चरणों में गिर गए थोड़ी देर के बाद उठे और उठने के बाद बहुत बहुत व्याकुल रहे कैस जैसे कैसे अपने को संभाल करके उन्होंने फिर श्री कृष्ण का स्मरण किया और श्री कृष्ण का स्मरण करके और युधिष्ठिर ने जितने जितने प्रश्न किए युधिष्ठिर के प्रश्न में ये तो आता ही नहीं था कि कृष्ण कैसे हैं, वो तो द्वारका में लोग कैसे हैं, उग्रसेन कैसे हैं, वसुदेव कैसे हैं, देवकी कैसे हैं, प्रद्युम्न अनुद्ध कैसे हैं, श्री कृष्ण का रनिवास कैसा है ये प्रश्न पूछें, उनके मुंह से ये तो निकले नहीं की वासुदेव श्री कृष्ण कैसे है तो so, अब अर्जुन के पहले तो अर्जुन की बोलती बंद हो गई फिर उन्होंने बताना शुरू किया और बताया कि जो हमारे प्राण थे जो हमारे हृदय थे हमारे जीवन थे का उनके बिना हम क्या कुशल बतावे जब शरीर में प्राण ही नहीं हो तो शरीर का कुशल बताने का क्या अर्थ है लोग बताते हैं प्राण निकल जाने पर चेहरे पर बड़ी चमक बनी रही थी और ऐसा था वैसा था जब उसमें चेतना नहीं जब उसमें प्राण नहीं तब उसका कुशल क्या बताना तो जब हमारे सर्वस्व हमारे परम प्रेष्ट हृदय स्वर श्री कृष्ण ही जब चले गए तब गतरी सुगृह गृह स्व हम अब घर द्वार का कुशल क्या बतावे और अर्जुन अब रोने लगे और रोते रोते वर्णन करने लगे कि किन किन कष्टों में श्री कृष्ण ने हमारी रक्षा की थी संयोग होने पर मनुष्य के ऐश्वर्य का महत्व का उतना बोध नहीं होता है परंतु जब वियोग होता है ये वियोग सूर्य है तो वियोग होने पर ताप होता है अपने हृदय में पीड़ा होती है और वियोग होने पर अपने हृदय में जिसका वियोग होता है उसके महत्व का ज्ञान होता है इसी से प्रेम के दोनों ही रूप माने गए हैं संयोग और वियोग परंतु यहाँ तो अर्जुन के हृदय में वो श्रृंगार का संयोग और वियोग नहीं है ये तो करुण रस का वियोग है और व्याकुल हो करके अर्जुन श्री कृष्ण की महिमा का गान करने लगे कैसे उन्होंने कैसे उन्होंने लाक्षाग्रह से हम लोगों की रक्षा की और कौरव के विभिन्न उत्पातों से हमारी रक्षा की और कैसे भरी सभा में द्रौपदी को उन्होंने द्रौपदी को नग्न होने से निरावरण होने से बचाया ये सब स्मरण करते करते अर्जुन का ध्यान वहां गया जब भगवान श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश किया था यहाँ भागवत के इस क्रम से भी अभिप्राय है कि हृदय में जब भगवान का स्मरण होने लगता है तो निरस्त कषाय भीषण अर्जुन अर्जुन की बुद्धि में जो कषाय था वो सब का सब आंसुओं के रूप में धुल गया और भगवान के वियोग रूप सूर्य ने उनके उनको ताप तो दिया ही परंतु ताप देने के साथ साथ प्रकाश भी दिया और वो जो गीता का ज्ञान था अर्जुन के हृदय में काल कर्म तमोरुद्धम पुनरअ्य गमदिभु गीतम भगवता जत ज्ञानम संग्राम मूर्धनी काल कर्म तमोरुद्धम पुनरअ्य गिभु विशोको ब्रह्म संपत्या संवैत संशय लीन प्रकृति नैर्गुण अलिंगत्वाद असंभव जब अर्जुन को श्रीकृष्ण का स्मरण होने लगा धीरे धीरे संसार की जो स्मृति थी वो धूल के हटने लगी और हटते हटते हटते भगवान ने जो ज्ञान का उपदेश किया था अर्जुन को वो ज्ञान स्थित भजते सर्वर्तमी स योगी मयि वर्तते वो ज्ञान अर्जुन के हृदय में उपद्रष्टाता भर्ता भोक्ता महेश्वरः महेश चाप्युक्त देहेस्प वो ज्ञान अर्जुन के हृदय में गीतम भगवता ज तज ज्ञानम संग्रामूर्द्वनी युद्ध के प्रारंभ में श्री कृष्ण ने जो ज्ञानोपदेश किया था अर्जुन को वो उसके हृदय में आया पहले तो करुणा का स्मरण हुआ कि देखो जो संपूर्ण विश्व का श्रष्टा है दृष्टा है जो भरता है समरता है वो प्रभु हमारा सारथी बन सचमुच उस सबका सारथी तो है ही है अंतर्यामी रूप से परंतु हमारे रूप हमारे लिए तो व्यक्त हो करके प्रकट हो करके उसने हमारे घोड़ों की बागडोर संभाल ली उनको उत्पथ जाने से कुपथगामी होने से बचाया उनको सतपथ में चलाया अब श्री कृष्ण की जब ये करुणा याद आई कि सबकी सब जिनकी आज्ञा में चलता है सम्पूर्ण विश्व के जो नियंत्र वो हमारे रथ के घोड़ों के नियंता बने अर्जुन का हृदय शुद्ध हो गया और जो ज्ञान भगवान ने उपदेश किया था वो काल कर्म तमोरुद्धम समय बहुत अधिक बीत गया था इससे उस ज्ञान में अवरोध प्रतिबंध उत्पन्न हो गया था ज्ञान नष्ट तो होता नहीं उसका स्वभाव है सकृत विभातम यदि दूसरे के बारे में ज्ञान हो ए, तो उसमें विस्मृति होना संभव रहता है परंतु अपने स्वरूप के संबंध में ही जो ज्ञान होता है उसमें विस्मृति होना भी संभव नहीं होता है क्योंकि वो तो सदा परोक्ष ही अपना आत्मा है यदि कभी प्रतीति मात्र विस्मृति आ गई तो वो विस्मृति भी समय से अपने आप ही निवृत्त हो जाते हैं तो बहुत समय तक ध्यान न देने के कारण और बहुत कर्मों के चक्कर में फंस जाने के कारण और तमस की अभिवृद्धि हो जाने के कारण जो ज्ञान प्रतिबद्ध हो गया था वो प्रतिबंध निवृत्त हो गया और फिर अर्जुन के हृदय में चमाचम वही ज्ञान जिसमें कोई दूसरा है ही नहीं दूसरा जो है ये केवल चमक मात्र है प्रतीति मात्र है केवल मालूम पड़ता है केवल भान मात्र है और अपना स्वरूप जो है का वही अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा है विश्व को ब्रह्म सम्पत्तिया संचिन्न द्वैत संपया ब्रह्म संपत्ति हो गई अर्जुन को और नारायण ब्रह्म ब्रह्म प्रकृति में पहले अवस्थान हुआ फिर ब्रह्म संपत्ति की प्राप्ति हुई ब्रह्म से एक हो गए और उसके बाद सारे शोक मोह की निवृत्ति हो गई शोको ब्रह्म संपत्तिया संचिन्न द्वैत संशय द्वैत में जो स्थिति थी संशयनम संशय सम्यक शयनम संशय सारा व्यवहार जो उनका द्वैत में चल रहा था वो सारा का सारा द्वैत भ्रम उनके उनका जो ब्रह्मावशेष था विद्यालेश था का वो भी उनका निवृत्त हो गया और जो विश्व प्रकृति है वो लीन हो गई और निर्गुण में उनकी स्थिति हो गई और जन्म मरण से बिल्कुल रहित हो गए तो एक बात पर आप ध्यान देना कि महाभारत में जो कथा है कि आगे आगे जुधिष्ठिर चले और पीछे पीछे भाई लोग चले और पहले द्रौपदी गिरी तब भीमसेन ने पूछा क्यों गिरी तो बताया कि इसके मन में पक्षपात था फिर सहदेव गिरे फिर नकुल गिरे नारायण फिर अर्जुन गिरे और सबका कारण बताते गए भागवत में ये प्रकार नहीं है ये शैली बिल्कुल नहीं है यहाँ तो ये जो महाराज सब निरपेक्ष हो गए ना तो द्रौपदी को अपेक्षा रही पतियों की वो तो श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न हुई और उसके हृदय में भक्ति का उदय हुआ वो तो भगवान की शक्ति पंचधा हो करके पंचधा प्रकट पांडवों के लिए आई थी सो भगवान में लीन हो गई कुंती जो है वो भगवान का ध्यान करके भगवान में लीन हो गई और युधिष्ठिर बिल्कुल अवधूत हो करके वस्त्र कोई शरीर पर नहीं और बाल खुले हुए उन्होंने वीर संन्यास का व्रत लेकर के हिमालय की ओर यात्रा की सब भाई मुक्त हो गए और अयुधिष्ठिर भी मुक्त हो गए यहां ये पांडवों की कथा इसीलिए बताई गई है कि जिससे राजा परीक्षित के जो पूर्वजों की महिमा है वो लोगों के ध्यान में आवे जाने से पहले युधिष्ठिर ने क्या किया कि परीक्षित को अभिषिक्त कर दिया तीस वर्ष तक राजत्व रहा युधिष्ठिर का तीस वर्ष तक राज्य किया उन्होंने और उसके बाद राजा परीक्षित को उन्होंने सम्राट के पद पर अभिषिक्त कर दिया था परीक्षित तो वो जिनको सर्वत्र भगवान का दर्शन होत कस ये नैरुक्त वित्पत्ति परीक्षित की है वो यही देखते थे ये भगवान ये भगवान ये भगवान परंतु युधिष्ठिर जी ने उनको ये शिक्षा दी जो विद्वान ब्राह्मण है वो जैसी शिक्षा दें उसके अनुसार तुम राज्य करना तो क्योंकि श्रुति का आदेश ही ये है कि यदि कभी अपने कर्म के संबंध में या आचार के संबंध में कोई शंका हो जाए विचिकित्सा उत्पन्न हो जाए तो तत्र ते ब्राह्मण संवर्षिण युक्ता आयुक्ता वा युक्ता आयुक्ता नारायण अलूक्षा धर्म काम जो ब्राह्मण लोभी नहीं हैं जो धर्म से प्रेम करते हैं और जो सदाचार से जुगते हैं वे विद्वान ब्राह्मण जैसी सलाह दें उसके अनुसार मनुष्य को काम करना चाहिए ये जो कानून है न राजकीय ये तो बनते बिगड़ते रहते हैं देश देश के अलग अलग होते हैं जाति जाति के अलग अलग होते हैं पर ये जो अपौरुषेय ज्ञान है वेद उसके आधार पर उसके आधार पर जो धर्म होता है वो सनातन होता है शाश्वत होता है सो उनकी सलाह से ही सारा का सारा काम करना चाहिए जो तत्वदर्शी हैं, जो लोक को भी जानते हैं परलोक को भी जानते हैं परमार्थ स्वरूप आत्मा को भी जानते हैं असल में विश्व सृष्टि के नियंत्रण का अधिकार तो उन्हीं को है सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्व में वच सर्वलोकाधिपत्यं वेद शास्त्र विदराती जो वेद शास्त्र का ज्ञाता है वही सेनापति हो सकता है वही राज्य कर सकता है वही दंड दे सकता है वही सारे लोगों का राजा हो सकता है परीक्षित को उन्होंने यही शिक्षा दी और शिक्षा दे करके वो चले गए और परीक्षित और शासन करने लगे जब शासन करने लगे परीक्षित तो पहली बात ये थी कि राज्य में कोई उपद्रवी तत्व न रह जाए हो संपूर्ण उपद्रवी तत्वों को उन्होंने कठोर दंड से दबा दिया क्योंकि नश्यत्रयी दंड नीतु हतायाम जब दंड ढीला पड़ जाता, जाता है शिथिल पड़ जाता है शिथिल में जो ढिल है उसी का ढिल बनता है और ढिल से फिर ढीला शब्द बनता है जब शासन ढीला हो जाता है दुष्टों को दंड पर्याप्त रूप से नहीं प्राप्त होता सब दुनिया में उपद्रव बढ़ जाता है और फिर लोग कानून को नहीं मानते हैं तो कानून का भी नाश हो जाता है इसलिए हमेशा राजा को उग्र दंड होना चाहिए जो अपराधी हैं उनके साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं बरतनी चाहिए उनको सजा मिलनी चाहिए तो राजा परीक्षित ने ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार जो चोर थे व्यविचारी थे उपद्रवी थे उनको सबको दबा दिया उनके राज्य में सर्वत्र सर्वत्र शांति और, और निरुपद्रव स्थिति हो गई इसी बीच में क्या हुआ महाराज कि परीक्षित का अभिषेक तो हुआ था इंद्रप्रस्थ में हस्तिनापुर में वो तो संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट के पद पर अभिषेक है तो परंतु ये जो मथुरा मंडल है यहाँ आ, तो द्वारका सब के सब जो है वहाँ प्रभास क्षेत्र में नष्ट प्राय हो गए थे कुछ थोड़े से बचे थे उनमें अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ थे सो द्वारका तो डूब गई अब युधिष्ठिर ने ही उनको यहाँ ला कर के मथुरा मंडल में अभिषिकत कर दिया था वहाँ प्रजा तो थी नहीं तो सांडिल्य ऋषि की सलाह से क्या करना चाहिए ये निश्चय किया वज्र ने और परीक्षित आए उनको देखने के लिए फिर उद्धव जी को प्रकट किया गया और उद्धव जी ने बताया कि कहा नंदग्राम है नंदी और कहा ये वृहत सानु है बरसाने है और कहा गिरिराज गोवर्धन है कहां वृंदावन है कहां चंद्र सरोवर है कहा गोकुल है वज्रनाभ ने सब निश्चय किया और स्थान स्थान पर उसने शंकर जी की स्थापना की और हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की जो प्रजा थी उसको ला करके नारायण परीक्षित ने यहां बसा दिया और माथुर मंडल का राज्य भी समृद्ध हो गया फिर उद्धव जी ने भागवत सुनाया तो वहां जो कहा रास हुआ था कहा चीरहरण हुआ था और गोपियों का कैसा प्रेम था वो रास मंडल भी फिर ब्रजभूमि में प्रकट हो गया उन दिनों राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए चले गए थे और जितने वर्ष हैं जम्बू द्वीप के और सब पर उन्होंने विजय प्राप्त की और दूसरे जो द्वीप हैं उन पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की दिग्विजय करते करते उन्होंने एक जगह देखा कि एक गौ माता है और एक वृषभ देवता है महाराज आजकल जो नए संस्कार के लोग हैं उनको तो गो माता के प्रति और वृषभ देवता के प्रति कोई रुचि नहीं है एक बहुत पढ़े लिखे सज्जन हैं उनसे मैंने एक दिन चर्चा की गायों की रक्षा की तो बोले कि महाराज हम लोगों ने तो अंग्रेजी ढंग से पढ़ा है ईसाई स्कूलों में पढ़ा है कॉलेजों में तो गाय की क्या महिमा है हमारी तो कोई गाय में रुचि नहीं है पर पहले लोगों की गाय में बड़ी भारी रुचि होती थी गाय को मानते थे पृथ्वी का रूप चवन ऋषि ने सारी पृथ्वी के राज्य को स्वीकार नहीं किया और कहा कि उससे बड़ी तो एक गाय होती है इसके रोम रोम में सारे देवता निवास करते हैं तो पृथ्वी गोमाता का रूप धारण करके और वृषभ देवता जो हैं वृषभ देवता जो हैं वो बैल के रूप में दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे यहाँ परीक्षित की ये महिमा बताई गई कि वे पशु पक्षियों की भाषा भी समझते थे देवी देवताओं की बोली भी समझते थे वे बात कर रहे थे महाराज बैल पूछ रहे थे वृषभदेव धर्म धर्म पूछ रहे थे कि पृथ्वी माता तुम उदास क्यों हो तुम निराश क्यों हो और पृथ्वी माता पूछ रहे थे कि वृषभ देवा आपकी ये दुर्दशा कैसे हो रही है ये सब बात उन लोगों ने सुनी अब देखा परीक्षित ने तो बैल के तो तीन पाव नहीं है केवल एक पाँव पर ही खड़ा है धर्म चतुष्पाद होता है सत्य दान दया आदि उसके चार पाव होते हैं अब कलिजुग में आकर के वे सब के सब क्षीण हो गए थे और गो माता उदास थीं वो धर्म को बता रही थीं कि जब तक श्री कृष्ण भगवान धरती पर थे सारे सदगुण उनके अंदर निवास करते हैं नित्या भगवन नित्या जत्र महागुणा ये और जीवों में जो गुण होते हैं वो तो कभी आते जाते हैं लेकिन भगवान में जो गुण हैं वो तो उनमें ए, सर्वदा निवास करते हैं तेना हम गुण पात्र वो जो श्री श्रीनिवास न सांप्रतम वो जो भगवान हैं श्री निवास संपूर्ण गुणों के आधार वही हैं अचिंत्य और अनंत कल्याण गुण गणों के निलय है प्रभु एक एक गुण की यदि हम चर्चा करें भगवान में उनका कहीं अंत नहीं है एक विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु सहस्त्र नाम पर श्री वत्साचार्य का भाष्य है नारायण उसमें सत्कृति शब्द का अर्थ किया सत्कृति भगवान की सत्कृति क्या है सतिकृति सबसे अच्छा काम क्या है कि जो सबसे अयोग्य हैं निस्साधन है कुधन है उनके घर में भी जाकर उनको भी छेड़छाड़ करके कुब्जा को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेना नारायण और गोपियों के घर में माखन चुराना और चीर हरण करना ये उनकी सत्कृति है क्योंकि जो लोग भगवान से दूर हैं उनको भी अपने में आसक्त करके स्व विषयक आसक्ति उत्पन्न करके और उनको भी प्रपंच से छुड़ लेते हैं तो उत्पादन पूर्वक प्रपंच विस्मृति रूप जो भगवान की लीला है जिससे दुनिया भूल जाती है ऐसी लीला भगवान करते हैं यही उनकी यही उनकी सत्कृति है अब पृथ्वी ने अनेक गुणों का वर्णन किया श्री कृष्ण के इसके बाद राजा परीक्षित जो हैं वो धर्म से पूछते हैं कि तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की धर्म महाराज बोलते नहीं है वो कहते हैं देखो भाई कोई कहता है कि जीवन में जो दुख आता है वो अपने कर्मों का फल है प्रारब्ध है और कोई कहते हैं ये काल से मिलता है कोई कहते हैं ये दुख सुख तो प्रकृति ही है ये तो होते ही रहते हैं कोई कहते हैं नियति है और कोई कहते हैं कि ये तो भगवान की माया है और कोई कहते हैं ये जो सुख दुख आते हैं ये ईश्वर की इच्छा से आते हैं सो बाबा अब तक मैंने बहुत सुना बहुत सोचा बहुत जाना लेकिन ये तो के है अनिर्वचनीय है जगत में किसी कार्य कारण की स्थापना करना केवल बुद्धि को बढ़ाने के लिए होता है ये जो न्याय वैशेषिक आदि के सिद्धांत हैं कार्य कारण की स्थापना अनेक कारण अनेक कार्य ये सब लोगों के चिंतन को बढ़ाने के लिए हैं ये जो सांख्य योग का सिद्धांत है एक ही प्रकृति कारण है और ये जगत जो है ये कार्य है और पुरुष जो है वो कार्य कारण कारण से भी पृथक कारण से भी पृथक कार्य से भी पृथक ये सब विचार करने की एक पद्धति है वस्तुतस्तु इस प्रपंच में इस दुनिया में न तो कोई कार्य के रूप में कार्य है न कारण के रूप में कारण है एक दृष्टि से जो कार्य सिद्ध होता है वही दृष्टि दूसरी दृष्टि से कारण सिद्ध हो जाता है और जो एक दृष्टि से कारण सिद्ध होता है वही दूसरी दृष्टि से कार्य सिद्ध होता है एक दृष्टि से सिद्ध होता है कि सब है तो एक दृष्टि से सिद्ध होता है कि कुछ नहीं है तो ये अनिर्वचनीय सृष्टि है इसमें राजा मैं किसको दोष बताऊ किसको दोष दू कि हमको दुख किसने दिया है सो ये तो अनिर्वचनीय ही है जब राजा ने ये बात सुनी तो उनके मन में आया कि ऐसी बात तो सिवाय धर्म के और कोई नहीं कह सकता क्यूँकी उन्हें मालूम था कि पाप करने वाले को जो दोष लगता है और जो उस अपराध का फल भोगना पड़ता है उस पाप की चुगली करने वाले को सूचना देने वाले को भी वही दोष वही दोष लगता है तो सूचक स्यापी तदभावे इसलिए चुगलखोरी जो है वो दुनिया में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि उनकी बहू ऐसी उनकी बेटी ऐसी वे ऐसे अब महाराज कोई चोरी करता है तो आपको दिखाता तो है नहीं बेविचार करता है तो आपको दिखाता तो है नहीं आपका मन ही चोर चौराकार होता है आपका मन ही वेभिचारियाकार होता है आपके मन में आता है व्यविचारी आपके मन में आता है चोर आपका मन ही वो शकल धारण कर लेता है उसी को आप देखते हैं तो आप अपने मन को ही चोर बेविचारी या नाचारी, दुराचारी के रूप में देखते हैं वो दुराचारी है कि नहीं आपका मन तो दुराचारी हो ही गया और फिर मन हो गया दुराचारी और उसको जबान से बोल करके दूसरे के मन में भी आपने दुराचार और चोरी भर दिया इसलिए अधर्म करने वाले को जो स्थान प्राप्त होता है जो नरक प्राप्त होता है उसकी चुगली करने वाले को भी वही प्राप्त होता है अवश्य ही आप धर्म के स्वरूप हैं वृषभ सो राजा ने उनके तीन पांव जो टूटे हुए थे उनको जोड़ दिया और वृषभ देव को स्वस्थ किया और उसके बाद वे जब आगे चले तो ये धर्म स्थापना रूप जो कार्य है और पृथ्वी की रक्षा रूप जो कार्य है वो परीक्षित ने किया और उसके बाद उसके बाद जब आगे बढ़े तो देखा कि एक शूद्र है शूद्र का मतलब यह है कि बहुत निम्न कोटि का आदमी है बहुत निम्न कोटि का आदमी सुचा द्रवती जो जो बारंबार शोक मोह से ग्रस्त ही रहता है उसको देखा कि राजा का वेश धारण किए हुए है उसके मुकुट है कुंडल है हाथ में धनुष बाण है और वो एक गाय को पीड़ा पहुंचा रहा है ये गाय तो संपूर्ण देवता का अधिष्ठान है गावो विश्वस्य से ये गौ जो हैं, ये तो विश्व की माता है महाराज एक गाय की सेवा से विश्व की सेवा संपन्न होती है अब गाओ विश्व से मात रहा गायकों मार रहा है पांव से मार रहा है ये देख करके तो युधिष्ठिर को बड़ा क्रोध आया और डांटा उन्होंने कि देखो श्री कृष्ण के चले जाने से पांडवों के स्वर्गारोहण कर लेने से और तुम इस प्रकार का अन्याय करते हो परंतु मैं उन्हीं का कृपा पात्र उन्हीं का वंशज अभी उपस्थित हूं और मैं तुमको दंड दूंगा वो तो धनुष बाण चढ़ाए करके और मारने को तैयार हो गए अब कल जुग ने तुरंत अपना जो मुकुट था और अस्त्र शस्त्र थे और राजा का चिन्ह था उसको फेंक दिया और उनके चरणों में गिरा जब उनके चरणों में गिरा तब उन्होंने कहा भाई तुम अब हमारी शरण में आ गए हो तो तुम्हारे लिए अब कोई भय नहीं है यही पांडव वंश की रीति रही है कि वो सदा जो शरण में आवे उसको अभय दान करते हैं तो तु, लेकिन तुम अब हमारे राज्य में मत रहो उसने थर थर कापते हुए कलयुग ने कहा कि हम तो ऐसी कोई जगह नहीं देखते हैं जहां आपका राज्य न हो इसलिए मैं आपके राज्य से बाहर कहां जाऊं सब जगह तो आपका ही राज्य है अब राजा परीक्षित को तो ये अपनी स्तुति मालूम पड़ी और उन्होंने प्रसन्न होकर के उसको जहां काम क्रोध लोभ की प्रधानता होए वो स्थान बता दिया रहने के लिए और उसने कहा कि आपके राज्य में तो ऐसा कोई कामी क्रोधी लोभी है ही नहीं महाराज तो हम वहां कहा जाकर के रहें तो अंत में प्रसन्न हो करके उन्होंने बताया कि जहां व्यभिचार हो चोरी हो जुआ हो और वहां जाके रहो उनका ये भी आपके राज्य में नहीं है तब उन्होंने बता जा रूपम आदात प्रभु उन्होंने करीजुग को कर बताया कि जहां सोना हो जहां धन हो वहां जाकर के वहां जाकर के रहना महाराज तो ज्यादातर जो लड़ाई होती है आपस में संघर्ष होता है वो जर जोरू जमीन के लिए होता है जिसके पास धन है उसके पास लड़ाई आती है जिसके पास ओहो परस्त्री है वहां लड़ाई आती है जहाँ शराब है वहां लड़ाई आती है जहां जुआ है वहां लड़ाई आती है तो ये सब बातें जो हैं वो धन के साथ संबंध रखती हैं क्योंकि धन जब बढ़ता है तब लोग शराब भी पीने लगते हैं और परस्त्री की ओर कुदृष्टि भी डालते हैं और जुआ भी खेलते हैं सारे दुर्गुण जो हैं वो धन के अभिमान में से ही पैदा है, होते हैं वो सोचते हैं कि हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा हम चाहे जो करें हमने एक के घर में देखा बहुत पच्चीस तीस वर्ष से पहले की बात है और एक लड़का था उसने गंगा जी की पूजा की और गंगा जी की पूजा करके और थाली चांदी की थाली और कटोरी और जो पूजा का सामान सब गंगा जी में डाल दिया अब नौकर कहे कि बाबू ये क्या करते हो और लड़का बोले चुप रह तेरा क्या हक है मैं ऐसे ऐसे पचास और बनवा के रख दूंगा मैं डालता हूं तो डालने दे तो महाराज धन का मद जो आता है वो बहुत सारे दोषों को अपने साथ लेकर के आता है अब राजा परीक्षित ने तो कलयुग को धन सोना सोना धन का उपलक्षण है स्वर्ण में निवास दे दिया कलयुग को क्योंकि वो बड़े दयालु शरणागत की उपेक्षा नहीं कर सकते थे दूसरी ये बात थी कि, कि कल में कुछ गुण भी हैं वो गुण ये हैं कि यदि नारायण सत्य में ज्ञान से कल्याण होता है द्वापर त्रेता में ध्यान से कल्याण होता है द्वापर में पूजा से कल्याण होता है तो कलयुग में भगवान नाम की निष्ठा होने से संकीर्तन होने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है तो ये तो महाराज गुणग्राही राजा